पंडिता नूतनजलधरुचूटी दुकूलचौराय तस्में नम संसारम सेकर शंकरं शंकराचार्यं सूत्र भाष्य कृत वंदे पुनः पुनः श्वरो गुरुरात्मे मूर्तिद विभागिने व्योमद्यादेहाय दक्षिणा मूर्त नम ओ शाति शांति शांति कार्य जातक के प्रति अदृष्ट कारण हुआ कारण वहां रहना पड़ेगा जहां कार्य है तो अदृष्ट अभी किस संबंध से कार्य का अधिकरण में रहेगा स्व समवायी संयुक्त न स्वसमवाय पहले हो गया आगे क्या संयुक्त तो संयुक्त तो स्वपद से अदृष्ट उसका समवायी आत्मा उससे संयुक्त वायु का संयोग तो कार्य मात्र के प्रति अदृष्ट कारण हो जाएगा आगे दिनकर में इदम तो बोध्यम अदृष्ट से कार्यमात्र प्रति हेतुता न साक्षात मात्र प्रति हेतुता अन्वय व्यतिरैक से सिद्ध होता है कार्य मात्र के प्रति हेतुता है क्योंकि अदृष्टे सती कार्यसत्व कार्य अभाव। किंतु ये अदृष्ट साक्षात कारण नहीं होता है अच्छा कल एक आया था रामुद्री में उपभोग इति। उपभोग मूल में दिया था उपभोग साधन विषय अच्छा उसके ऊपर उपभोग ज प्रतीक दिया था दिनक उपभोग इति नषयत्व न जाति ही सामान्य साम सत्वादतस्तलक्षण आह उपभोग इति दिनकर्मी दिया था इसकेम था उपभोग इति सुख दुख साक्षात्कार उपभोग तत्न सुख दुख साक्षात्कार उप, उपभोगस्त तत साधन तत्साधनमर्थ तत्जक ये जो घटपटादि से विषय हो गए उपभोग का साधन कहते हैं कि ये उपभोग का प्रयोजक है प्रयोजक अर्थात परम्परा कारण घटा देर अकारणत्व ये जो घटादि ये उपभोग के लिए साक्षात कारण नहीं होते हैं क्योंकि उपभोग सुख दुख साक्षात्कार ये साक्षात्कार क्या चीज है अनुभव तो ये अनुभव कहाँ उत्पन्न होगा आत्मा में समवायिक कारण कौन हो जाएगा अनुभव का आत्मा असमवायिक कारण आत्मा मनो संयोग अभी अनुभव किसका हो रहा है सुख दुखों का तो विषय कौन होगा सुख दुख समवाय कारण आत्मा असमवाय कारण आत्मामन संयोग का। निमित्त कारण विषय तुन सुख दुख तभी घट ये उपभोगों के लिए कोई साक्षात कारण हो गया नहीं होगा तो घटक क्या करेगा? ये सुख दुख को उत्पन्न करवाएगा सुख दुख को उत्पन्न करवाने से आगे सुख दुख का साक्षात्कार होगा अनुभव होगा इसलिए सुख दुख अनुभव को उपभोग कहा जाएगा तो उपभोग के लिए सुख हो गया निमित्त कारण साक्षात्कार होगा सुख आत्मा और मनुष्य ये तीनों तो साक्षात्कार हो जाएंगे पर सुख उत्पन्न होने के लिए जो सब कारण होंगे वो परंपरा कारण हो जाएंगे इसलिए कहते हैं तत्र घटाधेर अकारणत्वात अर्थात घटाधेर साक्षात अकारणत्वात इसलिए घटादी विषय कैसे बनेंगे कहते हैं प्रयोजक बनकर के, तो के, बन के प्रयोजक बन परंपरा कारण को प्रयोजक कहा जाएगा तत्र घटाधेर अकारणत्वाद अकारणत्व अर्थात घटाधेर प्रयोजकवाद अकारण साक्षात्कार नहीं होते हैं तो इसलिए प्रयोजक बनेंगे आगे दिनोकरी में देख रहे थे अदृष्ट से कार्य मात्र प्रति हेतुता न साक्षात तो साक्षात क्यों नहीं होगा कहते हैं कि साक्षात कारण उसी को कहते हैं बाकी सब कारण कारणकलाप विद्यमान है और यह अभी नहीं है नहीं है तो कार्य नहीं हो पाएगा यह नहीं है किंतु बाद में आ गया आ जाने से यह भी कार्य हो जाएगा तो अगर उसका अविद्यमानता अथवा उसका विलंबन विद्यमानता कार्य का अभाव अथवा कार्य में विलंब कर सकता है तभी तो उसको साक्षात साक्षात्कार कहा जाएगा किंतु अदृष्ट ऐसे अर्थात कार्य में विलंब कर देगा अथवा बाकी सब पदार्थ है किंतु अदृष्ट नहीं है तो कार्य नहीं हो पाएगा ऐसा नहीं कह पाएंगे तो क्यों कहते हैं नहीं सामग्री समावधाने अदृष्ट विलम्बे न कार्य विलम्बो दृष्ट अदृष्ट अगर विलम्ब हो गया तो कार्य नहीं होगा कहते हैं अदृष्ट नहीं है इसलिए कार्य नहीं हो रहा है ये तो सभी को बहुत अनुभव हो रहा है विशेष करके इस मार्ग में आने के बाद <laughs> बहुत परिश्रम किया किंतु तो हो नहीं रहा है कहीं क्यों कहते हैं प्रारब्ध नहीं है कह देते है कहते ना इसीलिए वेदांत में कहे प्रारब्ध है कैसा बढ़िया डस्टबिन है उसमें अब कितना भी भरो भरेगा नहीं ऐसा है तो कहेंगे ये तो अदृष्ट कह देते हैं बाकी सब कारण कलाप होने पर भी अदृष्ट नहीं है तो कार्य नहीं हुआ इसलिए अदृष्ट को साक्षात कारण मानेंगे कहेंगे ऐसे कहने के लिए कोई तर्क नहीं है तो सामग्री समावधान अदृष्ट विलम्बे न कार्य विलंबो दृष्ट इसलिए कह देंगे अदृष्ट अभाव है कार्य अभाव हुआ चलिए इसके लिए कहा जा सकता है थोड़ा बहुत माना जा सकता है आगे तो इसका विचार करके स्पष्ट करेंगे अर्थात अदृश्य बाकी सब कारण कलाप विद्यमान है केवल अदृष्ट नहीं रहा ऐसा कहा नहीं जा सकता आगे उसका उत्तर देंगे और दूसरा बात है कि जो साक्षात कारण होगा उस कारण का विलंबित तो उपस्थिति से भी कार्य का विलंब हो जाएगा किंतु अदृष्ट क्षेत्र में ऐसा बिल्कुल हो ही नहीं पाएगा तो इसलिए इसको साक्षात्कार नहीं मानेंगे परंतु तो फिर साक्षात हेतु ये न तत्त हेतु सैत अदृष्ट अदृष्ट साक्षात हेतु होता अगर बाकी सब सामग्री विद्यमान है किंतु अदृष्ट विलंब होने से कार्य विलंब हो जाता है तो उसको साक्षात हेतु कहा जाएगा फिर अदृष्ट कैसा हेतु होता है परंतु सामग्री सम्पाद संपादकतया प्राय परंपरया एव तदुपयोग अदृष्ट सामग्री का संपादन करवाएगा इसलिए कहते ना कर्म कर दिया कुछ कर्म का दो अंश वेदांत में कहेंगे कर्म का दो अंश बनेगा एक तो संस्कार बनवा देगा संस्कार बना करके पुनः उसमें प्रवृत्त करवाएगा दूसरा हुआ वो कर्म से अदृष्ट बन गया वो अदृष्ट क्या करेगा कहते हैं सुख दुख, दुख देगा किंतु सुख दुख कैसा देगा सुख दुख का निमित्त को उपस्थापन करवा देगा तो अदृष्ट ये सामग्री संपादन करवा देगा अदृष्ट का वही काम है अदृष्ट कारण कभी नहीं हो जाएगा सामग्री संपादकतया प्राय परम्पराया एव तदुपयोग तदुउपयोग रामरुद्री में अदृष्ट उपयोग आगे रामरुद्र में देखिए अदृष्ट उपयोग तनक अदृष्ट अभावे कार्य का जनक अदृष्ट कार्य सुख दुख उसका जनक अदृष्ट अगर नहीं रहा तत्नाम एवं जनन अनुपत्तेर वो, वो कार्य का जो सब सामग्री होते हैं कारण होते हैं वो सामग्री ही अनुपपत्ते सामग्री का ही उत्पत्ति नहीं होगी अदृष्ट नहीं है तो सामग्री ही प्राप्त नहीं होगा इति इतिभाव तो परंपरा इसलिए अदृष्ट सामग्री संपादक का कारण होता है आगे रामरुद में पूर्व पक्ष कहता है ननु एवं कार्य मात्र अदृष्ट कारण नहीं हुआ तो फिर प्रयोजक भी न बने अप्रयोजक हो जाए तो ये शंका को अपाकृति मूल में दिनकरी में दिनकरी में कह चित मेघ संचारादो साक्षात्व तद तो हेतु तो मेघ संचार इत्यादि में अदृष्ट साक्षात् हेतु आजकल और नहीं मानेंगे कहेंगे अदृष्ट होने से मतलब सूर्य सूर्यकिरण प्रचंड होकर के वो जल बाष्प होकर के आएगा तो अदृष्ट को वहाँ लगा देंगे किंतु कहीं अदृष्ट साक्षात्ण होगा क्यों आप कहेंगे कि अदृष्ट सामग्री संपादन करेगा सुख दुख के लिए तो ये सामग्री संपादन जो हुआ ये अदृष्ट का साक्षात कार्य होगा नहीं होगा तो भी साक्षात हो गया तो इसलिए कहते हैं क्वित तु मेघ संचार आदू तो साक्षात हेतु हो जाएगा मेघ संचार आदो रामरुद्री में कहते हैं क्वित प्रती आ गए मेघ संचार आदि आदि के अनुसार आदि न औपातिक भूकंप आदि परिग्रह ये जो भूकंप इत्यादि हो जाता है वो अदृष्ट और कुछ करा करके आजकल कहेंगे अंदर में कुछ होता है तो उसके चलते भूकंप हो गया ये विज्ञान सब और लिया देता है किंतु जहां भी है अदृष्ट जो कार्य को उत्पन्न करेगा आगे सुख दुख देने के लिए वो कार्य तो साक्षात तो अदृष्टजन्य हो जाएगा अर्थात अदृष्ट को अगर कहीं भी आप साक्षात साक्षात्कार नहीं मानेंगे अन्यथा अन्यथा का अर्थ रामरुद्री में कहते हैं कार्य मात्र प्रति एवं तस्य अदृष्ट अकारणत्वे अकारण कारण अर्थात साक्षात और परंपरा अर्थात प्रयोजक ये दो शब्द यहाँ व्यवहार हो रहे हैं तो कार्य मात्र के प्रति अगर अदृष्ट कहीं भी साक्षात्ण नहीं बनेगा तब साम दिनोकी में अन्यथा सामग्री संपादक से एवं अनुपत्य अदृष्ट जो सामग्री संपादन करता है यह तो साक्षात कारण बनता है वहां अगर कहीं भी कारण नहीं बनेगा तो सामग्री का संपादन भी नहीं हो पाएगा यह तदर्थम एव अर्थात अदृष्ट कहीं प्रत्यक्ष कारण हो जाता है अर्थात साक्षात्कारण कहीं परम्परा कारण होता है यह तदर्थम एक तर्थ अर्थात तो साक्षात परम्परा साधारण जन्यत्व बोधकं अधीन पदम उपातम जो मुक्तावली में दिया कि कार्य मात्र सर्व एवं कार्य जातम अधीनं अदृष्ट जन्यम कह सकते थे किंतु अदृष्ट अधीन कह दिया परंपरा भी कहीं अदृष्ट कारण होता है आगे यद अदृष्टाधीनम ये मुक्तावली में दिया य्य यदृष्टाधीन यदृष्टाधीनमर्था यस अदृष्टाधीनम इसको में कहते हैं यत युषीय अदृष्टाधीन जो कार्य जिस पुरुष का अदृष्ट का अधीन है तत्मूल में मुक्तावली में तुपभोग साक्षात परंपरा वनयती है तदर्थ तत् तदुपभग फिर आगे तत्था तत्पुषीय उपभोग तत इसको दिनक में कहते हैं तद अर्था तत्कार्यम तदउपभोग फिर तत्द उपभोगम ऐसे मूल में है तत्था तत्कार्यम तदउपभोग अर्थात तत्पुरुष से उपभोग साधनम यह अदृष्ट बनाएगा इसलिए हम लोग महाराज से बार बार सुने हैं ये सत्संग भवन ये हम लोग का अदृष्ट से बना है कहते तो कितने बच्चे अभी जन्म होते हैं उन <laughs> तो कहे उनका अदृष्ट तब था अच्छा तो उनका अदृष्ट कहते हैं वो मरा नहीं था कहते मरने से कोई जरूरत नहीं है न कोई व्यक्ति कर्म किया उसका अदृष्ट हो गया वो भी मरा नहीं उसका अदृष्ट से अन्यत्र आगे जन्म में जो भोगेगा वो बनेगा नहीं बनेगा वो बन सकता है अच्छा श्वण उपभोग तो साधनम तत्पभोग तत का अर्थ तत्पुरुष पुरुषस्य उपभोग साधनम उपभोग का अर्थ हो गया तद उपभोग हाँ उपभोग का अर्थ उपभोग साधन अर्थात ये जो घय कर दिया यहां अर्थात तो, तो, करण में घय कर दिया तद उपभोगम वास्तविक क्या है वो कार्य वो जिस व्यक्ति जीव कार्य जिस व्यक्ति का अदृष्ट से बना है वो कार्य उस पुरुष का उपभोग उपभोग अर्थात सुख दुख अन्यत साक्षात्कार किन्दु अदृष्ट व साक्षात्कार कैसा कराएगा कहीं को कार्य बना करके अर्थात उपभोग का साधन अदृष्ट तो तद पुरुष से उपभोग अर्थात उपभोग साधन को बनाएगा उपभोग का साधन बना करके उपभोग दिलाएगा उपभोग तो साक्षात्कार हो जाएगा तद उपभोग अर्थात तत्पुरुष से उपभोग साधनम इत्यर्थ ऐसा उसको कर लेना पड़ेगा अच्छा आगे तेन मुक्तावली में न ही बीज प्र, बीज प्रयोजनाभ्याम बिना कस्य च उत्पत्तिर अस्थि बीज अर्थात कोई कारण नहीं है और कोई प्रयोजन और कोई फल भी नहीं होना है कारण भी चाहिए फल भी चाहिए तभी तो कोई पदार्थ का उत्पत्ति पदार्थ की उत्पत्ति होती है तेन तेन का अर्थ दिनक में आगे पृष्ठ में कहते तेन दियोणुकादि कार्य से तत्दपुरुष उपभोग साधन तेनादि जितने कार्य सब किसी पुरुष का उपभोग का साधन बनते हैं बीज भी, भी है अदृष्ट है और प्रयोजन में है उपभोग करवाएंगे मुक्तावली में द्योणुकादि ब्रह्मंडात सर्व एवं विषय बहती तो कहा था विषयों द्योणुकादि ब्रह्मांडात उदाह ऐसा कहा विषयो भवति आगे टीका में शरीर हाँ। एवं विषय विषयत्वेन अभी अगर सभी दिवणुक से लेकर के ब्रह्मांड पर्यत तो सब विषय हो गया तो शरीर इंद्रिय ये भी दिवणुक से लेकर के ब्रह्मांड का अंतर्गत तो हो जाएंगे तो ये भी विषय हो गए सर्वस्व विषय शरीर इंद्रिय विषय भेदे न पृथिव्या न पृथ्वी के जो आप तीन विभाग कर दिए यह संभव नहीं होगा तो विभाज का धर्म ये तीन नहीं होगा क्योंकि सब तो विषय में अंतर्भाव हो गए अत आह मूल में कहा शरीर इंद्रिय विषयत् शरीर इंद्रियोर विषयत्वेपि प्रकारांतरेण उपन्यास शिष्य बुद्धि वैशद्या शरीर इंद्रिय ये दोनों विषय होने पर भी प्रकारांतरण उपन्यास फिर क्यों करते हैं कहते हैं शिष्य बुद्धि वैशदार्थ अर्थात ये शरीर इंद्रिय इसको विषय से भिन्न करके जानना है क्यों इसमें बंधन अधिक हो जाता है विषय में तो हो जाता है इसमें अधिक हो जाता है आगे अच्छा विषय और अच्छा ये श्लोक पूरा हुआ आगे वर्ण शुक्ल रस स्पर्श जले स्नेहस्तत्र द्रवत्वं तु स्नेह द्रवसीकदाहृत जले वर्ण शुक्ल रसस्पर्शौ मधुरशीतल त्र स्ने द्रवत्व तो सासिद्धि उदाह जले जल में वर्ण शुक्ल शुक्ल का भी दो भाग कर दिया जाएगा भास्रो और अभासुर ये जल में अभासोर शुक्ल तो इतर अन्वभाषक स्वभाषक इतर अनावभाषक भासुर शुक्ल और रस मधुर और स्पर्श शीतलम त्र जले स्ने द्रवत्वम तो सांसिक जल में सांसिधि का द्रवत्व नैमित्तिक द्रवत्व कहाँ है पृथ्वी और तेज में दोनों में सांसिद्धिका द्रवत्व रहेगा वो दोनों में ए वो नैमितिका द्रवत्व रहेगा वो दोनों में सांसिद्धिक द्रवत्व नहीं रहेगा रहेगावली में मुक्तावली में में जलम जल का का अभिनिरूपण पृथ्वी निरूपण पूरा होने के बाद इसलिए कह दिया था इति पृथ्वी ग्रंथ पूरा हो गया जल का निरूपण आरंभ करके कहते हैं वर्ण शुक्ल जल का वर्ण शुक्ल आगे जल इसका अर्थात जल के लिए इसका अवच्छेद का कहते हैं जलत्व ये जाति तो जलत्व जाति वाला ये जल हो जाएगा तो जलत्व जाति ये कैसे सिद्ध होगा तो उसके लिए कहते हैं स्नेह समवायी कारणता अवच्छेदक तया जलत्व जाति सिद्धि स्नेह समवायी कारणता अवच्छेदक समाज कैसे हैं कारण आगे स्नेहवाय कारण ये हो गया आगे तस्मिन, कारणे कारणता कारणता आगे कारण लाएंगे तो कारण में कारणता कारणता आगे अवच्छेदक कारण का अवच्छेदक अवच्छेद जलत्व हो जाएगी अभी कारणता अवच्छेदक तया तो कारण में कारणता पहले का स्नेह का समवाय कारणम स्नेह का समवायिक कारण कौन होगा जल होगा तभी स्नेह का समवाय कारणता रहेगी जल में इसलिए समवाय कारणता जो जल में रहा वो कारणता का अवच्छेदक जलो तो हो जाएगा अच्छा स्नेह समवाय कारणता अभी कार्य कौन हो जाए कारण हो जाएगा अभी स्नेह का समवाय कारण हो गया जल कार्य कौन हो जाएगा स्नेह अभी कार्य स्नेह हो गया कार्यता किसमें स्नेह में, में। कार्यता अवच्छेद का संबंध समवाय संबंध तो समवाय सम्बंधा अवच्छिन्न कार्यता का अवच्छेद का धर्म क्या होगा स्नेहत्व हो तो समवाय सम्बन्धावच्छिन्न स्नेहत्वा अवच्छिन्न कार्यता निरूपित अभी कारणता अभी ये कारणता किसमें रहेगी जल में अभी कारण स्नेह के प्रति कारण कौन होगा जल हुआ अभी स्नेह कार्य जल में रहा कार्य कारण को समान करन करना पड़ेगा तो अभी कारण जल हुआ उसको अभी जल में रखना पड़ेगा जैसे हम कहते हैं कि घटनिष्ठ कार्यता निरूपित कपालनिष्ठ कारणता ये कपालनिष्ठ अनिष्ठ कारणता के न संबंध न अवचिन्ना इसी प्रकार की यहाँ भी हो जाएगा तो समवाय सम अवचिन्न कार्यता निरूपितम तादात्म्य संबंधावचिन्न कारणता ये किंचित धर्म होगा आ, यह जो धर्म होगा वही हो जाएगा जलत्व जा। किंचित धर्मावचिन्न उसके लिए दृष्टान्त तो दे देंगे समवाय संबंधावचिन्न अवच्छिन्न कार्यता निरूपित संबंधा तादात्म संबंध अवच्छिन्न कपाले आगे मूल में स्नेह समय कारणतावेदक दिनकजा प्रमाण आह स्नेह कारणता कारणतः अवच्छेद जल्दा सिद्ध हो जाए सिद्धो भावात तस् जाति अभी आप जलनिष्ठ कारणता समवाय समय समवाय संबंध आवच्छ कार्यता निरूपितम संबंध अवच्छिन्न कारणता तो ये कारणता का अवच्छेदक ये क्या होगा आप कह देंगे कारणता अवच्छेद कुछ पदार्थ हो जाएगा ये को होगा क्या होगा कहते हैं जलत्व हो जाएगा किंतु जलत्व ये जाति क्यों होगी जलत्व कोई धर्म भी हो सकता है जैसे आप कहेंगे कि समवाय संबंध अवच्छिन्न शब्दत्व अवच्छिन्न कार्यता निरूपित अभी तादात्म्य संबंध अवच्छिन्न कारणता का अवच्छेद को कौन हो जाएगा आकाशत्व तो ये कोई जाति है क्या नहीं है तो अभी उसके लिए कहते हैं कारणता अवच्छेद को तो अभी जलत्व आपका सिद्ध हो गया बाध का अभाव तस् तो जातिव अभी आकाशत्व इसको जाति नहीं कह पाएंगे क्यों व्यक्तर अभे तो इस प्रकार की यहां किंतु कोई बाधक नहीं है बाधक अभाव तस्लोष्य जल तो जाति तलत्व तो जाति हो जाएगा इति भाव अभी ये जो जलत्व आप इसको कैसा सिद्ध किए कहते हैं कि स्नेह समवायी कारणता का अवच्छेदकत्व न जलत्व तो सिद्ध करते हैं और स्नेह अभी ये स्नेह कार्य हुआ तो स्नेह जो कार्य हुआ ये स्नेह जल परमाणु में रहेगा ना जलो जल को में रहेगा जल परमाणु में जो स्नेह रहेगा वो कार्य होगा ना नित्य होगा नित्य होगा तो आप भी कैसे सिद्ध कर दिए कि स्नेह कारण स्नेह का कारण होता तो का दिया जल को ले लिया तो वो जल जल परमाणु होगा ना जल दियुण को होगा दियुण को होगा क्योंकि आप स्नेह को अभी कार्य बनाते हैं कार्य तो दियुण को निष्ठा स्नेह ही कार्य होगा तो अभी इसके लिए संशय दिखाते हैं तो आप कार्य का जो कारण हुआ वो कारणता ने जलत्व सिद्ध करते हैं और कार्य स्नेह हो, हो जाएगा दियोणुक में तब कारणता ने जो जलत्व सिद्ध होगा वो जलत्व भी कहाँ रहेगा दियोणुक से ऊपर रहेगा क्योंकि जो जो जहाँ कार्य स्नेह रहेगा तो जहाँ कार्य स्नेह रहेगा उसी का जो समवाय कारण होगा उसी जल में ही जलत्व रहेगा अभी परमाणु में तो जलत्व रहने का फिर कोई आप सिद्ध नहीं कर पा रहे हैं और ये जो जलत्व है वो परमाणु में भी रहता है तो कहते हैं नित्य वृत्ति धर्म कार्यता अवच्छेदक अभावे न जो नित्य में रहने वाला धर्म जल परमाणु में भी जलत्व रह जाएगा वो कार्यता अवच्छेदत्व अभाव अच्छा अच्छा अच्छा नहीं क्योंकि कार्य इसको यहां हम किसको ले रहे हैं स्नेह को तो नित्य वृत्ति से अभी ये जो स्नेहत्व ये जल दियणुक में रहेगा ना जल परमाणु में रहेगा तो दोनों में तो नित्य वृत्ति से कार्यता अवच्छेदकत्व अभाव है ना वो कार्यता अवच्छेदक नहीं रहेगा क्योंकि नित्य में भी रह जाएगा इसलिए स्नेहत्व कार्यता अवच्छेदकत्व न संभवती स्नेहत्व ये कार्यता अवच्छेद नहीं होगा और आप समवाय सम्बंधावच्छिन्न स्नेहत्वावच्छिन्न कार्य ले करके कारण निर्णय कर लिए तो निवृत्तिधर्म धर्म कौन हुआ यहाँ स्नेहत्व <pekt> अच्छा ये कार्यतावच्छेद स्नेहत्व कार्यतावच्छेद न संभवती संकते पूर्व पक्ष शंका कर रहा है भाष्य में यद्यपि स्नेहत्वतया न कार्यतावच्छेद अवच्छेद अच्छा इत ठीक है मतलब इतना शंका अंश है कहेगा तो यद्यपि कह करके तथा सिद्धांत कहेगा देगा वाक्य तो सिद्धांत का है यद्यपि स्नेहत्व नित्य वृत्ति तया नित्य में भी रहेगा और नित्य में भी रहेगा इसलिए न कार्यता अवच्छेदकम तथापि जन्य स्नेहत्वम तथा बोध्यम ये जो स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता निरूपित तो कह दें अर्थात जन्यस्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता ऐसे कह देंगे जन्य स्नेहत्व तथा तथा अर्थात दिनकी में कह दें कार्यता अवच्छेदक तो अभी जन्य स्नेहत्व अभी कार कहते हैं आगे वस्तु तस्तु नित्य साधारण धर्म से कार्यता अवच्छेदक तो दोषाभावात्त नित्य अथवा ये अनित्य ये दोनों में रहने वाला है जो धर्म तो यहाँ स्नेहत्व नित्य में भी रहा अनित्य में भी रहा यह जो धर्म है वो कार्यता अवच्छेद होने में कोई दोष नहीं है इसलिए जन्य पदम न देयम जन्य पद ये देने का कोई जरूरत नहीं है ये दोषा भावत काल विशेष अवच्छेदन स्नेह स्नेहत्व अच्छा ये देखिए तो दिन करी में रामरुद्री में दिया है ये कि दोसा भावा तो अगर आप कहते हैं उसके लिए कुछ तर्क देना चाहिए फिर रामरुद्री में कहते हैं काल विशेष अवच्छेदन स्नेह वत्व अवच्छिन्न अधिकरण वृत्ति स्नेह वत्व स्नेहवान हो जाएंगे ये जल जल तो उसमें रहेगा स्नेह तत्व तेन अवच्छिन्न ओ अधिकरण स्नेह तत्व जहाँ रहेगा उस अधिकरण में जलत्व का अभाव रह जाएगा जहाँ स्नेह रहेगा स्नेह जल में रहेगा वहाँ जलत्व का अभाव नहीं रहेगा कभी तो कहते हैं स्नेह वत्व अवच्छिन्न जो अधिकरण ओ अधिकरण वृत्ति <demaskian> अभाव प्रतियोगिता अवच्छेदक का जलत्व बनेगा ना अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद का जलत्व बनेगा जहाँ स्नेह रहेगा अर्थात स्नेहवत्व अवच्छिन्न जो अधिकरण उस अधिकरण में कभी जलत्व का अभाव मिलेगा नहीं मिलेगा तो जलत्व तो अभाव का प्रतियोगिता अवच्छेदक होगा ना अनवच्छेद होगा अनवच्छेद उसी को कहते हैं स्नेहवत्व अवच्छिन्न अधिकरण वृत्ति अभाव उस अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेदक जलत्वधर्म तो जलत्व धर्म धर्मकत्व का तो रूप कार्यताय जलत्व धर्म बहुग्री ले लिया जलत्वधर्म अर्थात प्रतियोगिता अनुवच्छेदक जलत्व धर्म न बहुग्री लेना पड़ेगा स्नेहवत्व अवच्छिन्न अधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगिता अनवच्छेद अनवच्छेद एक पद हो जाएगा और जलत्व धर्म तक एक पद हो जाएगा क्योंकि अनवच्छेदक ही जलत्व धर्म हो रहा है वे जहा स्नेहवत्व अवच्छिन्न अधिकरण वृत्ति अभाव उस अभाव का प्रतियोगिता अनवच्छेदक हुआ जलत्व तो अनवच्छेदक एवं जलत्व धर्म इसलिए अनवच्छेदक पर्यंत एक अंश और जलत्व धर्म ये दूसरा अंश हो गया ये बहुब्रेक हो जाएगा अनवच्छेदक जलत्व धर्म यश कस्य कहते कार्यता ये अनुवच्छेदक हुआ, एक हुआ का ये किसका हुआ कहते कार्यता का अनुवच्छेद ये जलत्व धर्म ये कार्यता का कार्यताया स्नेहत्व अच्छा अच्छा अच्छा जलत्व धर्मकत्व जलतधर्मकूप कार्यताया स्नेहत्वे संभवत अच्छा तो कार्यताया कार्यता कार्यताया कार्यताया स्नेहत्वे प्रस संभवत अर्थात तो अति प्रसा नहीं होगा स्नेहत्व में यह लक्षण अगर आएगा तो कोई अति प्रशक्ति नहीं हो जाएगा अर्थात जहां जहां स्नेह रहेगा वहां हुआ ये जलत्व धर्म ये रह जाएगा जा। प्रतियोगिता अनुच्छेद जलत्व धर्म कत्व जलत्व धर्म कत्व रूप कार्यताया कार्यताया अच्छा ये पंक्ति थोड़ा स्पष्ट करेंगे तो यहाँ जलत्व धर्म क जल में रहेगा किंतु कार्यता भी कार्यता स्नेह में किंतु आगे आगे शब्द है न कार्यता यहाँ कार्य कार्य स्नेह हो रहा है इसलिए अगर जल में रखेंगे जलत्व धर्म क जलत्व धर्म कवच्छेद क जलत्व धर्म यश्य अनुच्छेदक स्नेहत्व अवच्छिन्न अधिकरण वृत्ति अभाव प्रतियोगिता अनुवच्छेदक जलत्वर है स्नेहत्व अवच्छिन्न अधिकरण अच्छा स्नेहत्व अवच्छिन्न अधिकरण कौन हो जाएगा स्नेहत्व से अवच्छिन्न हो जाएगा अधिकरण स्नेहत्व कहाँ रहेगा स्नेह में अच्छा हाँ तो अवचिन्न अधिकरण वृत्ति तो अवचिन्न अधिकरण हो गया अर्थात तो स्नेहत्व से अवचिन्न अर्थात स्नेह से स्नेहत्व से अवचिन्न हो गया स्नेह ये पंक्ति थोड़ा हम देखकर करके और स्पष्ट करेगा थोड़ा इतना नहीं बाषाभावात्त तो दिनकरी में कहा कार्यता अवच्छेद कत्व दोषाभावात्त पदम न जो जन्य स्नेहत्वावच्छिन्न कार्यता जो सिद्धांति एक समाधान दे दिया कहते हैं आवश्यक नहीं है आगे मुक्तावली में यद्यपि स्नेहत्व नित्यानित्य वृत्ति तया न कार्यता अवच्छेदकम तथापि जन्य स्नेहत्व तथा बुद्धिम अर्थात जन्य स्नेहत्व कार्यता अवच्छेदक मान लेंगे अथ अभी जन्य स्नेहत्व को अगर कार्यता अवच्छेद मान लेंगे तो कारणता अवच्छेद को जो जलत्व होगा वो भी तो केवल दियोणुको में ही रह जाएगा क्योंकि कार्य अगर जन्य स्नेह हो गया तो कारण भी जन्य जल होगा अर्थात दियोणुक हो जाएगा तो होने से पूर्व पक्ष कहता अथ परमाणु जलत्व में क्योंकि वो तो परमाणु में तो अभी कारणता अवच्छेद कर रहा ही नहीं अब दियोणुको में ही कारणता अवच्छेद का रहा क्योंकि दियोणुको में ही आपका कार्य रहा कार्य कौन हो रहा है अभी जन्य स्नेह तो कार्य दियोणुक में रहा तो इसलिए कारणता अवच्छेद भी दियोणुक में ही रहेगा तो परमाणु में जलत्व न स तो परमाणु में जलत्व क्यों नहीं रहेगा तत्र जन्य स्नेह अभावत जन्य स्नेह हो गया कार्य तो जहाँ कार्य नहीं रहेगा वहाँ कारणता अवच्छेद कभी नहीं रहेगा जैसे कार्य हो गया घट जहाँ जिस कपाल में घट नहीं रहेगा उस कपाल में कारणता अवच्छेद का भी नहीं रहेगा तो जिसमें घटा नहीं रहेगा उसमें कपालत्व भी नहीं रहेगा घटा रहेगा समवाय समन से कपालों में और वहां कपालत्व रहेगा जहां कार्य समवाय सम रहेगा वहां कारणता अवच्छेदों भी रहना पड़ेगा अभी आपका परमाणु में कार्य जन्य स्नेह नहीं रहा कार्य जन्य स्नेह परमाणु में रहा नहीं तो वहां कारणता अवच्छेद भी नहीं रहेगा पूर्व पक्ष कह रहा है इसके ऊपर एक विचार देते हैं कहते हैं कि अभी वो कार्य का उत्पन्न नहीं किया परमाणु में कोई जन्य स्नेह नहीं हुआ तो नहीं होने से आप कहते हैं कि वहां कारणता अवच्छेद का जलत्व तो नहीं होगा किंतु कार्य उत्पन्न नहीं होकर भी कारणता अवच्छेद का रह सकता है जैसे कहते हैं ननु पूर्व पक्ष दोष दिखाए कि परमाणु में जलत्व तो नहीं होगा क्योंकि वहां जन्य स्नेहत्व तो नहीं रहा सिद्धांत पक्ष से कहा जा रहा है दिनोकरि में ननु यथा अरण्यस्थ दंडादो फल अनुपधाय के तट तो कार्य के प्रति ये फल अनुपधायक अरण्यस्थ दंड नहीं हुआ नहीं होने पर भी कारणता अवच्छेदकया दंडत्वादि जाति मत अरण्य दंड में दंडत्व जाति रहेगा और दंडत्व जाति आपका कारणता अवच्छेद हो जाता है तो किंतु वह दंडत्व तो जो अरण्यस्थ दंड में रहा वो अरण्यस्थ दंड किंतु कार्य फल मतलब कार्य नहीं बना रहा है फल उपधायक नहीं रहा तो जैसे नहीं हुआ अर्थात फल उपधायक नहीं बनने पर भी कारण तवच्छेद रह सकता है परमाणु में यहाँ फलो फल अर्थात फल कार्य काल्य अर्थात तो जन्य स्नेह परमाणु जन्य स्नेह का उत्पादक नहीं होने पर भी उसमें कारणतः अवच्छेद जलत्व रह जाएगा तो ऐसे सिद्धांती कह रहे हैं दंडत्वादि जातिस जैसे अरण्य दंड में भी रह जाए रह गया वो फलों का उपधायक नहीं हुआ फल अनुपधायक किंतु उसमें स्वरूप योग्यता है तो सिद्धांत कहता है कि तथा तो अत्री भविष्यती यहाँ प्रकार परमाणु में फल अनुपधायकत्व अर्थात जन्य स्नेह बनाने के लिए वो नहीं बनाने पर भी कारण्छेद का जलत्व तो रह जाएगा इति अत तो आह सिद्धांत कहते हैं कि तस् के लिए पहले दिन में देख लीजिए तस् दंडादेह स्वरूप योग्यता न कापी क्षति जो अरण्य दंड है उसमें फलोपदायक योग्यता नहीं है किन्तु तो स्वरूप योग्यता है कहते हैं दंड दंडादेह है दंडादेय तथा तो अरण्य दंड है स्वरूप योग्यता न काफी क्षति तो क्यों कहते हैं तस अन्यत्व न फलोपदायको अभाव वो जो अरण्य दंड अनित्य है अनित्य है अनित्य है तो होने से उसमें स्वरूप योग्यता मानेंगे किंतु तो फल नहीं होने से भी चलेगा क्योंकि अनित्य है फल बनाने से पहले नाश हो जाएगा अनित्य तो अनित्यत्व ना फल उपधायक अभाव अभी पूर्व पक्ष यही बात कह रहा है तो अरण्य दंड को जो आप उदाहरण दे दिए वहा फल उपधायक नहीं रहा किंतु स्वरूप योग्यता रहा रहने पर भी स्वरूप योग्यता रहने पर भी वो दंड निश्चित घटा बनाना चाहिए ऐसा कहेंगे क्या क्यों नहीं कहेंगे अनित्य है नाश हो जाएगा किन्तु वो साम्य अभी परमाणु में आ जाएगा क्या नहीं आएगा अभी पूर्व पक्ष कहता है परमाणु में आप कहते हैं कि फलोपदायक तो नहीं रहेगा तो किंतु उसमें स्वरूप योग्यता रहेगा जिसमें स्वरूप योग्यता है और वो नित्य है वो कभी ना कभी फल बनाएगा इसलिए आप जो दृष्टांत दिए वो ठीक नहीं है मुक्तावली में तस्य च नित्य से तस् परमाणु हो नित्य से स्वरूप योग्यत्व जो नित्य होगा और स्वरूप योग्यता जिसमें रहेगा फल अवश्यम मात कदाचित फलोपदायक बन ही जाएगा इति चेत तो पूर्व पक्ष यहाँ तक तो कह दिया अर्थात अब जन्य स्नेहत्व को अगर कार्यता अवच्छेद को मान लेंगे तो परमाणु में जलत्व जाति सिद्ध नहीं होगा यहाँ तक तो पूर्व पक्ष कहा ओ शंकर शंकर्य केशव वादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवानी मूर्तिभाव्यादेहाय धर्म असाधारण कारण क सुख धर्म जिसका असाधारण कारण हो सुख का असाधारण कारण धर्म ऐसा कहीं पंक्ति तो दीपिका इत्यादि में अथवा टिप्पणी इत्यादि में हम देखा तर्क संग्रह ऐसा नहीं है किंतु संस्कार भी तो हमको है धर्म असाधारण कारण धर्म असाधारण कारण अथवा धर्म असमवाही कारण सुख असमवायिक कारण लक्षण तो घट तो जाएगा क्योंकि आत्मा में धर्म रहेगा आत्मा में सुख कार्य न सहे अकस्मिन अर्थ तब तो वहां असमवाय कारण अथवा असाधारण कारण ये पंक्ति कहीं मिलेगा तो थोड़ा देखेंगे तो कभी